शायद उन दोनों के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी इस वजह से अब उन्होंने फ्लर्ट करना बंद कर दिया था और फिर से केस के बारे में सोच विचार करने लगे जिस तरह से विक्रांत को नैना ने केक शॉप के बारे में बताया था उसके हिसाब से वहां केक शॉप के पीछे जो कैमरा लगा हुआ था वो नॉर्मल शूट के लिए नहीं लगाया गया था बल्कि ये काफी एडवांस कैमरा था जो की हाई प्रोफाइल जगहों पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन कैमरों की इमेज क्वालिटी भी बहुत हाई थी और इसमें कोई खास तरह का सेंसर भी लगा हुआ था जिससे जब भी कोई व्यक्ति कैमरे के सामने से गुजरता था तो वो एक अलार्म भी जनरेट करता था जैसे ही बाहर किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी तो तुरंत ही अंदर वेयर हाउस में बैठे लोगों को इसकी खबर पहुंच जाती थी और वो अलर्ट मोड में आ जाते थे यानी कि जब विक्रांत वहां केक शॉप के पीछे की संक्री गली में टहल रहा था तभी अंदर वेयर हाउस में बैठे एजेंट ने उसे देख लिया था उनका ठिकाना भी वहीं केक शॉप के ठीक बगल वाली बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड में था वहीं पर छुप ये लोग सारी क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे इन लोगों ने यहाँ से आने जाने के लिए इसी संकरी गली में एक छोटा सा गेट बना रखा था जब विक्रांत उस दिन वहां पर पहुंचा तो इन्होंने विक्रांत पर अटैक करके उसे अंदर उठा ले गए विक्रांत को याद आया कि जब वो पिछली बार उस जगह पर आया था तब ये लोग शायद इस जगह पर नहीं थे हो सकता है की तब पुलिस ने इस पूरे एरिया को कवर कर रखा था और शायद इसी डर से ये लोग यहाँ से गायब हुए थे क्योंकि तब हाल ही में उनके साथी रणजीत मेहरा की मौत हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं पुलिस उन तक न पहुंच जाए लेकिन पुलिस का शक तो केक हाउस पर था डॉक्टर संजय की स्पेशल टीम को केक शॉप के भीतर कुछ गड़बड़ होने का शक था वो शक भी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्पाई कैमरे लगे हुए थे और उन लोगों ने सिर्फ केक शॉप पर नजर रखने के लिए वहाँ पर डेरा डाल रखा था स्पेशल टीम ये अंदाजा नहीं लगा पाई की असली गड़बड़ तो केक हाउस के बगल वाली बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में बने वेर हाउस में है ये बात उन रॉ एजेंट्स को रमन के द्वारा पता चली रमन ने उन्हें बताया कि पुलिस यहाँ सिर्फ एक शॉप पर नजर रखने के लिए रुकी हुई है जब उन लोगों को यह बात पता चली तब फिर से वो लोग अपने अंडरग्राउंड वाले ठिकाने पर वापस आ गए और फिर धड़ल्ले से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे। लग ओह, अब मैं समझी नैना ने भी अब तक कुछ अनुमान लगा लिया था उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं समझ गई तुम उन लोगों से इसलिए जीत गए क्यूँकी उनकी आपस में ही किसी बात को लेकर लड़ाई हो गयी थी और फिर तुमको उनकी आपस की फाइट का फायदा उठाने का मौका मिल गया है है ना? नैना अभी तक इस पहेली में उलझी हुई थी कि आखिर विक्रांत से जिंदा कैसे बच के वापस आ गया नहीं नैना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तुम तो मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा मैंने तुमको बताया ना बस इतना हुआ था की मैं वहां पर गया और फिर जब मैं पहले वाले एजेंट से लड़ रहा था तो मैंने उसकी गन छीन ली और फिर मैं उन लोगों से काफ़ी देर तक लड़ता रहा अंत में किसी तरह से मैंने उन सभी को पीटकर घायल कर दिया और मैं खुद भी यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ बस सिंपल नैना विक्रांत की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगी ना ना न ना, ना मैं मान नहीं सकती फिर उसने अंग्रेजी में बोलते हुए कहा नो मैटर हाउ वेल इज यबिलिटी यू कॉन्ट बीट सो मैनी पीपल एट एट वंस अच्छा ठीक है छोड़ो इसे अभी उन लोगों को होश आ जाने दो सब क्लियर हो जाएगा लेकिन एक बात याद रखना अगर तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला होगा तो समझ लेना पूरी जिंदगी इसी हॉस्पिटल में बितानी पड़ेगी तुम्हें फिर। विक्रांत कुछ कहने जा रहा था तभी नैना का फोन बज पड़ा। विक्रांत चुप होकर बैठ गया। नैना काफी देर तक फोन पर बात करती रही जरूर यह फोन पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी का था फिर जैसे ही उसने फोन रखा वो विक्रांत की तरफ देख बोलने लगी विक्रांत अभी तक डॉन करीम खान का कुछ पता नहीं चल पाया है हमें जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करना होगा वरना हमें मुश्किल झेलनी पड़ सकती है पहली बात तो हमें अब इन एजेंट्स की भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा हो सकता है कि डॉन करीम इन लोगों को भी मारने का प्लान बना सकता है ताकि ये लोग पुलिस को गवाही ना दे पाए हमें इस वक्त दो टीम तैयार करके रखनी होगी एक तो डॉन करीम के पीछे लगाना होगा और दूसरा यहाँ हॉस्पिटल में ताकि इन एजेंट्स का भी बयान लिया जा सके सही बात विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा अगर वो डॉन करीम पुलिस की पकड़ से फरार हो गया तो मुझे नहीं लगता की हम लोगों के हाथ कुछ लगने वाला है यहाँ तक मुझे लगता है स्पेशल टीम वालों के पास भी कोई क्लू नहीं है केस का तो उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है मैंने और मैंने डॉक्टर ऑपरेशन के बाद उन सभी एजेंट को एक ही वार्ड में रखेंगे और पूरे वार्ड को पुलिस की सिक्योरिटी से सील कर देंगे जो भी पॉसिबल है वो सब करो विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और विक्रांत में सोच रही थी कि जिस रात को इन लोगों को होश आता है उसी रात को ही इंटरोगेशन शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द ट्रायल भी शुरू करवा देंगे ताकि इन लोगों को कुछ भी करने का या बयान वगैरह बदलने का मौका ही ना मिले कहा जितनी जल्दी इनका बयान ले लिया जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन इसके साथ ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें भी बन उठी तो क्यूकी उसे डर था कि जैसे एजेंट्स को होश आएगा वो लोग विक्रांत के साथ हुई फाइटिंग के बारे में भी बताने लग जाएंगे तब उनका बुलेट प्रूफ जैकेट और जादुई कोट का राज सबके सामने आ जाएगा फिर विक्रांत भला कैसे लोगों को समझाएगा वैसे ऐसा नहीं है कि विक्रांत नैना को अपनी अदृश्य शक्ति के बारे में बताना नहीं चाहता है वो बता तो दे लेकिन नैना को इस पर यकीन नहीं होगा चलो मान लिया जाए नैना तो एक बार यकीन कर भी लेगी लेकिन बाकी के लोग बाकी के लोग जब उसकी सब बातें सुनेंगे तो फिर सिर्फ दो ही चीज होने की संभावना है एक तो ये हो सकता है कि लोग इसे इंसान नहीं बल्कि राक्षस या सुपरमैन टाइप का आदमी समझने लगेंगे या फिर दूसरा ये होगा कि लोग उसे किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त समझेंगे दोनों ही कंडीशन में उसके लिए नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा विक्रांत तो को अजीब सी नजरों से देखने लगे कोई भी उसके साथ नॉर्मली पेश नहीं आएगा इसी डर की वजह से विक्रांत किसी को भी अपनी अदृश्य शक्ति के बारे में नहीं बता सकता खैर विक्रांत अभी ये बात सोच ही रहा था कि अचानक ऐसी उसके वार्ड का दरवाजा खुला और सामने ऐसी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा और उनके साथ डॉक्टर संजय कोहली आते दिखे उनके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स भी आई हुई थी वो विक्रांत के वार्ड के बाहर ही खड़ी होगी डॉक्टर संजय और मिताली सिन्हा मैडम को देखकर विक्रांत अपने बेड से ही उन्हें अभिवादन करने के लिए झुकने की कोशिश करने लगा अरे कोई नहीं कोई नहीं डॉक्टर संजय ने जल्दी से विक्रांत को पकड़कर बेड पर आरोप लिटाते हुए कहा और हीरो कैसे हो? डॉक्टर संजय ने मजाक लहजे में कहा बस सर आपकी दुआ से जिंदा बच गया विक्रांत ने तपाक ऐसी जवाब दिया विक्रांत सीनियर है तुम्हारे ब्यूरो चीफ मिताली ने विक्रांत को आंखें दिखाते हुए कहा उन्हें लगा की विक्रांत सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी ऐसी बात कर रहा है क्यूँकी उन्हें डॉक्टर संजय और विक्रांत की दोस्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं था <laughs> अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं हमारा चलता है ये सब डॉक्टर संजय ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा वैसे इस बार तुमने काम बड़ी बहादुरी का किया है अगर तुमने रमन की गद्दारी का पता ना लगाया होता तो फिर हमें ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता ग्रेट जॉब अच्छा इस बार सोच रहे तुम्हे एक प्रशस्ती पत्र दिलवा दिया जाए क्या कहते हो क्या प्रशस्ती पत्र इससे काम नहीं चलेगा विक्रांत को अपने काम की कीमत मांगने में जरा सी भी शर्म नहीं आती उसने साफ साफ डॉक्टर संजय से कह दिया मुझे बोनस भी चाहिए इस बार तो समझ लीजिए कि मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ वैसे मुझे प्रशस्ती पत्र से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे बोनस भी चाहिए विक्रांत की बात सुनकर ब्यूरो चीफ मिताली के साथ ही डॉक्टर संजय भी अबाक रह गए मिताली सिन्हा तो विक्रांत को बोलता हुआ देखती रहेगी अच्छा तुम अपना ध्यान रखना डॉक्टर संजय ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए फोर्स का भी इंतजाम कर दिया है ये लोग यहाँ तुम्हारे वार्ड के बाहर चौबीसों घंटे खड़े रहेंगे तुम आराम करो अच्छा नैना डॉक्टर संजय ने नैना की तरफ देखते हुए कहा मैं मानता हूं कि ये सब जो कुछ हुआ इसमें मेरी और मेरी स्पेशल टीम की गलती थी बट फिर भी मैं तुम्हारी ब्यूरो, ब्यूरो अब ये केस तुम मुझे वापस कर दो। मेरी टीम को इस पे काम करने दो है डॉक्टर संजय को एक नजर देखा और फिर उससे बोलना शुरू किया सर देखे वैसे तो हम लोग शुरू से ही इस केस से दूर ही थे हम लोग कोई मतलब नहीं रख रहे थे बस हम लोग यही चाहते थे कि मंजू सचदेवा मैडम के मर्डर का सच सामने आ सके वेल well, इतफाक से वो भी मेरी ही टीम द्वारा सामने आया और फिर अब वो डॉन करीम खान भी फरार है तो अब हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमें ही मौका नैना कितना कहते डॉक्टर संजय ब्यूरो चीफ मिताली की तरफ आखें बड़ी करके देखने लगे मिताली तुरंत ही उनका मतलब समझ गयी और फिर वो बात बना बोलने लगे वेल well, नैना तुम्हारी बात ठीक है लेकिन अभी हमारे डी नगर ब्रांच में काफी सारे पेंडिंग केस पड़े हुए और हेडक्वार्टर तक हम पर नजर रख रहा है क्योंकि उन्हें हमसे बहुत उम्मीद है और ऊपर से संजय सर की टीम शुरू से ही इस पर केस में लगी हुई है सो आई थिंक उनका ही काम करना ठीक रहेगा और डॉन करीम कोई मामूली आदमी नहीं है अंडर तक के उसके कनेक्शन है डॉक्टर संजय ने कहा और अभी इस केस में और भी कई स्कैंडल सामने आ सकते हैं सो so, तुम लोग रिस्क क्यों ले रहे हो स्पेशल टीम को करने दो ये सब देखो मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा यह मत समझो की मैं अपने पद का उपयोग करके तुमसे ये केस वापस ले रहा हूँ मैं तो बस सजेस्ट कर रहा था जब डॉक्टर संजय नैना के साथ बात कर रहे थे उसी बीच ब्यूरो चीफ मितालीस तुरंत डॉक्टर संजय को हैंड ओवर कर दे ये बात मिताली भी जानती थी डॉक्टर संजय काफी हाई लेवल के ऑफिसर है और अगर वो चाहे तो तुरंत ये केस अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें नैना से पूछने की जरूरत भी नहीं है लेकिन वो यहाँ पर नैना को सिर्फ इज्जत देने के लिए उसे पूछ रहे है नैना को भी ये बात समझनी चाहिए उधर विक्रांत के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था वो सोच रहा था कि अगर ये केस फिर से डॉक्टर संजय की स्पेशल टीम के पास चला जाता है तो फिर उसके अदृश्य शक्ति वाला राज दबा रह जाएगा क्योंकि तो फिर किसी का इतना ध्यान वहाँ वेयरहाउस में हुई फाइट पर जाएगा ही नहीं विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से नैना बोल पड़ी नो no वे